मित्र ने पूछा है कि क्या मैं सन्यास के पक्ष में नहीं हूं मैं सन्यास के तो पक्ष में हूं लेकिन सन्यासियों के पक्ष में नहीं सन्यास बड़ी और बात है और सन्यासी हो जाना बड़ी और सन्यासी होकर शायद हम सन्यास का धोखा देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं सन्यास तो अंतकरण की बात है अंतस की और सन्यासी हो जाना बिल्कुल वाय अभिनय नहीं अभिनेताओं के कारण इस देश में सं को धर्म को जितनी हानि उठानी पड़ी है उसका हिसाब लगाना भी कठिन संन्यास जीवन विरोधी बात नहीं है लेकिन तथा कथित संन्यासी जीवन विरोधी होता हुआ दिखाई पड़ता है संन्यास तो जीवन को परिपूर्ण रूप से भोगने का उपाय सन्यास त्याग भी नहीं वस्तुतः तो जीवन के आनंद को हम कैसे पूरा उपलब्ध कर सके इसकी प्रक्रिया इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया ही सन्यास है सन्यास दुख उठाने का नाम नहीं और न जान के अपने ऊपर दुख ओढ़ने का न जान के अपने को पीड़ा तकलीफ और कष्ट देने का सच्चाई तो यह है कि जो लोग थोड़े आत्मघाती व्यक्ति के होते हैं, थोड़े सुसाइडल होते हैं, वे लोग संन्यास के नाम से स्वयं को सताने का खुद को टॉर्चर करने का रास्ता खोज लेते हैं दुनिया में जिनकी दुष्ट प्रकृति है जिनका मस्तिष्क और मन वायलेंट और हिंसक है वे दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो ये कि वे दूसरों को सताएं और दूसरा ये कि अगर वे दूसरों को न सताएं, तो खुद को सताएं। ये दोनों ही हिंसा के रूप है जो आदमी दूसरों को सताने से अपने को रोकता है जबरदस्ती वो अनिवार्य रूप से खुद को सताने में लग जाता है फिर चाहे वो उसे तपस्या कहता हो त्याग कहता हो या कोई और अच्छे नाम चुन लेता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस स्मरण रखें, जो आदमी अपने को सताता है वो आदमी कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है जो अपने को ही प्रेम नहीं करता वो इस पृथ्वी पर किसी दूसरे को कभी प्रेम नहीं कर सकता है दूसरों के प्रति दिखाया जाने वाला प्रेम धोखा और पाखंड क्यूँकी जो खुद को ही प्रेम करने में समर्थ नहीं हो सका वो और किसको प्रेम कर सकेगा मेरी दृष्टि में सन्यासी हुआ है जो स्वयं को इतना प्रेम करता है कि इस स्वयं को प्रेम करने के कारण ही उसका जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है स्वयं के प्रति इस गहरे प्रेम में ही उसके भीतर सबके प्रति प्रेम का जन्म होता है सन्यास ऐसी चित्त दशा का नाम है जहा भीतर व्यक्ति ऐसे जीने लगता है जैसे कि हो ही नहीं जैसे उसकी अस्मिता उसका अहंकार उसका इगो खो गए हो शून्य हो गए वो हवा हो पानी की भांति जीने लगता है बाहर इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो निष्क्रिय हो जाएगा बल्कि उल्टे ही इसका यह अर्थ होता है कि वही सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा जिसके चित्र के तल पर शून्य है उसके परिधि पर उसके जीवन की परिधि पर बड़ी रचनात्मक क्रियाओं का आविर्भाव होता है एक गाड़ी को आप चलते देखते हैं, सके घूमते चले जाते हैं लेकिन चाक के बीच में जो कील है वो थिर बनी रहती है वो कील की थिरता के कारण ही चखा घूम पाता है अगर कील भी घूम जाए तो फिर चखा नहीं घूम पाएगा कील ठहरी रहती है और जितनी थिर होती है उतना ही चाक घूम सकता है सहजता से सरलता से सन्यासी ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त तो घूमता है, है जिसके जीवन का चाक ही रुक गया हो वह आदमी मर गया वह आदमी सन्यासी नहीं है ऐसे ही मरे लोगों को हमने हजारों साल तक पूजा और ऐसे मरे लोगों की पूजा के कारण हमारे पूरे कॉम की आत्मा धीरे धीरे जड़ हो गई मर गई। इस देश में संन्यास के नाम पर पलायनवादी एस्केपिस्ट प्रवृत्तियों को अद्भुत रूप से पूजा मिली जो लोग जीवन को छोड़ दें, जीवन से भाग जाएं, जीवन के शत्रु हो जाएं, उन सबको हम आदरित थे तो फिर अगर जीवन उजड़ जाता हो तो कसूर किसका है? फिर अगर जीवन बेरोनक हो जाता हो अगर जीवन दुख से भर जाता हो और जीवन में आनंद की कोई वर्था ना होती हो तो कौन जिम्मेवार फिर इसमें आश्चर्य क्या है एक अपने भक्तों के बीच बोलता था उसने प्रश्न किया उसने अपने भक्तों से कहा तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी हाथ उठ गए सिर्फ एक हाथ को छोड़कर सन्यासी बहुत हैरान हुआ हाथ नीचे गिरवा कर उसने कहा अब वे लोग हाथ उठाए जो नरक जाना चाहते हैं। नहीं उठा उस आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया जिसने स्वर्ग जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया संरान हुआ उसने कहा महानुभाव आप कहा जाना चाहते उस आदमी ने कहा न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ जमीन पर रहना चाहता हूँ और इस जमीन को और इस जमीन के जीवन को आनंदित देखना चाहता हूँ ये तुम्हारे स्वर्ग जाने वाले लोग इस जमीन को नरक बनाने के कारण बने और नरक तो जाने को कोई तैयार नहीं है सारे लोग स्वर्ग जाने को तैयार है इस कारण ये पृथ्वी नरक हो गई क्योंकि इस पृथ्वी को कौन स्वर्ग बनाए इस जीवन को कौन सुंदरता दे इस जीवन की कुरूपता को कौन मिटाए जो लोग जीवन को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, वे तो जीवन को सुंदर न बनाना चाहेंगे क्योंकि जीवन अगर सुंदर हो जाए उसकी सारी अगली कुरुपता जाए, तो शायद कोई जीवन को छोड़ने की भागने की कल्पना भी ना करे इसलिए जो लोग जीवन से भागने की शिक्षा देते हैं, वे तो चाहते हैं की जीवन जितना दुख जितनी कुरूपता से बढ़ जाए उतना अच्छा क्योंकि तब छोड़ने की प्रेरणा और तीव्रता से अर्थ और अपील पकड़ लेगी हमारे देश में या पुराने हजारों वर्षों में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के प्रेम को प्रदर्शित किया हो जिन्होंने ये कहा हो हम इस जीवन को सुंदर सत्य बनाना चाहते है मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को धार्मिक करता हूं जो इस जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा में संलग्न है जो इस जीवन की कुरूपताओं को दूर करना चाहता है जो इस मौजूदा जिंदगी को इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए चेष्टारत है वही आदमी धार्मिक और जिस आदमी ने अपने पूरे प्राणों को इस स्थिति में संलग्न कर दिया है वह संय है उसकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं इस जीवन को सुंदर बनाने के अतिरिक्त और ये भी मैं आप आपसे कह दू जो थोड़े से लोग इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्रम करते हैं, वे यहाँ तो स्वर्ग को प्राप्त हो ही जाते है और अगर कहीं भी कोई स्वर्ग होगा तो वे उससे वंचित नहीं रह सकते उन्होंने वो दूसरा स्वर्ग भी कमा लिया इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में लेकिन जो लोग इस जीवन को उजाड़ते हैं और तथाकथित साधुओं और सन्यासियों के ऊपर ही ये सारा जिम्मा है कि उन्होंने भागने की छोड़ने की ऐसी हवा पैदा की ऐसी वृत्ति पैदा की इस जीवन को बचाने की और बनाने का तो ख्याल ही क्या लीक हो गया ये हैरानी होगी जानकर कि हमारे जीवन में जितना अकल्याण अमंगल दिखाई पड़ता है जितना दुख उसमें तथा कथित साधुओं और सन्यासियों का हाथ है और इस तथ्य को जब तक हम न देखेंगे तब तक न तो जीवन को बदलने के लिए हमारे हमारी दृष्टि स्पष्ट हो सकती है और नहीं ही संन्यास का धर्म का सही अर्थ और संयस जीवन की सही प्रक्रिया का ही हमें बोध हो सकता है हम तो एक पलायनवादी दृष्टि में एक एस्केपिस्ट दृष्टि के अंतर्गत बड़े हुए और हमने भागते हुए आदमी को आदर दिया है इस आदर के जितना अमंगल हुआ है उसकी कल्पना करने भी कठिन मैं ऐसे सन्यास ऐसे सन्यासी के पक्ष में नहीं हूँ मेरी तो समझ यही है कि जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं ये जो विराट जीवन है सब तरफ अनंत तक छाया और फैला हुआ ये जो हमें और आप में और पत्थों में और वक्षियों में और पत्थरों में और आकाश के तारों में ये जो विराट जीवन सब तरफ प्रकट होता है इसी जीवन की समग्रता का नाम परमात्मा है इस जीवन की समग्रता में जो अपने को इस भांति खो देता है अपने अहंकार को उस देश कोई पृथकता की दीवार नहीं रह जाती उसके बीच और जीवन के बीच कोई फासला कोई डिस्टेंस नहीं रह जाता क्योंकि एक ही फासला है अहंकार का और कोई फासला है भी नहीं एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच भी अहंकार का फासला है एक जीवन और समस्त जीवन के बीच भी अहंकार का फासला है सन्यासी उससे कहना चाहूंगा जिसने इस को पार कर लिया जिसके और जीवन के बीच अब कोई फैसला नहीं है लेकिन ऐसा आदमी जीवन से भागेगा नहीं ऐसा आदमी तो परिपूर्ण रूप से जीवन में सम्मिलित हो जाएगा जीवन का सब कुछ उसे स्वीकार हो जाएगा अब वो है ही नहीं अस्वीकार कौन करे भागे कौन और भागे तो कहां भागे अब तो वो जीवन से एक है जीवन से एकता की अनुभूति धार्मिक चित्त की आधारशिला है जो उस अनुभूति को उपलब्ध होता है उसे मैं सन्यासी कहूंगा लेकिन सन्यासी के नाम से जो सब चलता रहा है क्योंकि हम उसके आदि हो गए थे देखने की ख्याल नहीं आता कि सन्यासी के नाम से कैसा पाखंड कैसी एक्टिंग कैसा अभिनय चलता है अगर हमारी आंखें गहरी होंगी देखने को तो हम ये देख पाएंगे कि फिल्मों के अभिनेता भी इतने कुशल अभिनेता नहीं है बेचारे वे कम से कम इतना तो जानते ही हैं कि अभिनय कर रहे हैं, लेकिन वस्त्रों को बदल लेने वाले सन्यासी उनको ये भी पता नहीं है कि वे ये क्या कर रहे हैं, वस्त्रों को बदल लेना घर को बदल लेना जीवन के वाय आवरण में परिवर्तन कर लेने से कोई संन्यास नहीं उपलब्ध हो जाता है कपड़े बदलने से आत्मा बदलने का क्या कोई संबंध है कपड़े रंग लेने से क्या आत्मा के बदल जाने का कोई भी नाता है और जिसको ये दिखाई पड़ता हो कि कपड़े बदल लेने का इतना मूल्य है वो बहुत चाइल्ड से बहुत बचकाना है अभी उसकी समझ जरा भी मेचरिटी को उपलब्ध नहीं हुई वो प्रौढ़ नहीं हुआ है लेकिन ये चलता रहा है चल रहा है और हम सब इसके चलने में सहयोगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे किसी संन्यास की मेरे मन में कोई कोई आदर्श ऐसे संन्यास के प्रति कोई सद्भाव कोई सहयोग मेरे मन में नहीं है और आप भी सोचेंगे तो बहुत कठिन है कि आपके मन में भी रह जाए लेकिन हम देखते नहीं जीवन को उगा कर हम तो स्वीकार कर लेते हैं जो चलता है उसे चुपचाप अगर मनुष्य के भीतर थोड़ी सी भी अस्वीकार की हिम्मत आ जाए तो जीवन के हजारों तरह के पाखंड इसी क्षण छूट जाए इसी क्षण टूट जाए उनके टिकने की कोई जगह ना रह जाए लेकिन हम अपनी शिथिलता में हम अपने आलस्य में हम अपनी नींद में आँख खोल के देखते भी नहीं जो चल रहा है हम भी उसमें सहयोगी और शांति हो जाते हैं। जीवन का इतना जो गुरु रूप उपस्थित हो गया है इसमें किन लोगों का हाथ उन्हीं लोगों का जिन्होंने किसी न किसी रूप में भी जीवन से भागने की पलायन की मोक्ष की किन्नी दूर की कल्पनाओं के लिए इस जीवन को कुर्बान कर देने की बातें की है लोगों को समझाया है और लोगों में जीवन विरोधी लाइफ निगेटिव दृष्टि को जन्म दिया है मैं तो लाइफ परफॉर्मेशन को जीवन के स्वीकार को जीवन के आदर को जीवन के प्रति परिपूर्ण प्रेम को जीवन जैसा है उस जीवन की समग्रता में उसकी स्वीकृति को ही संन्यास कहता हूं जीवन को पूरे ढंग से जीना ही संन्यास है भाग जाना नहीं आख बंद कर लेना नहीं लेकिन ऐसा संन्यासी अभी पैदा होने को है जो जीवन का शत्रु ना हो मित्र हो और जिस दिन भी हम ऐसे सन्यासी को जन्म दे सकेंगे उसी दिन धर्म और जीवन के बीच जो आज खाई खुद ही है वो समाप्त हो जाएगी जीवन और धर्म एक हो सकेगा तब मंदिर और दुकान को अलग रहने की जरूरत ना रहेगी तब दुकान मंदिर हो सकती वैसे मंदिर तो बहुत दिनों से दुकान हो ही चुका है लेकिन दुकान मंजिर नहीं हो पाई तब बाजार जीवन की सघनता से पहाड़ की चोटियों पर भागने का कोई सवाल नहीं है कपड़े बदलने का घर द्वार छोड़ देने का नहीं कोई सवाल है तब सवाल है स्वयं को बदल लेने का और जो लोग स्वयं को नहीं बदलना चाहते वे छोटी मोटी बदलाव करके स्वयं को दे लेते हैं, सांत्वना दे लेते हैं कि हमने अपने को बदल लिया ये धोखा बहुत चल चुका ऐसे सन्यास संन्यास को कोई जगह आने वाली मनुष्य की चेतना में नहीं होनी चाहिए और हमने बहुत अहित भी भोग लिया हमने बहुत अमंगल भी भोग लिया हमने जीवन को बहुत रूप से उपेक्षित करके दुखी परेशान बेचैन भी अशांत भी बना दिया। लेकिन अब तक भी जीवन की परिपूर्ण स्वीकृति को लेने वाले धर्म को विचार को हम जन नहीं दे सके कहीं आसमान से वो पैदा होगा भी नहीं हम ही उसे मार्ग देंगे तो वो पैदा हो सकता है तो मैं सन्यास के तो पक्ष में हूँ लेकिन सन्यासी के नहीं क्योंकि सन्यास एक और ही क्रांति है जिससे व्यक्ति गुजर जाता है और सन्यासी हो जाना एक ढोंग है जो लोग क्रांति से बिना गुजरे क्रांति से गुजर जाने का वहम पाल लेना चाहते उनके लिए बड़ा सुगम उपाय है और कभी तो हैरानी होती है कि तथा कथित बड़े बड़े नाम भी बच्चे मालूम पड़ते हैं उनके आग्रह इतनी छोटी छोटी बातों पे होते हैं कि हैरानी होती है और इतनी छुदुर बातों में जिनका चित्र लीन होता हो इतनी छुदुर बातों में जो निरंतर ग्रस्त रहते हो वे भी विराट की तरफ उड़ान भर पाते होंगे इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती एक और मित्र ने पूछा है कि मैंने कहा कि शास्त्रों में सत्य नहीं है तो फिर मेरी किताबें क्यों है क्यों बेची जाती हैं क्यों लोगों को दी जाती है वे शास्त्र और किताब के फर्क को नहीं समझ पाए किताबों के विरोध में मैं नहीं हूँ गीता एक किताब हो तो ठीक कुरान एक किताब हो तो ठीक जिस दिन कोई किताब शास्त्र बनती है उसी दिन से खतरा शुरू होता है शास्त्र और किताब में फर्क क्या है जब कोई किताब अथॉरिटी बन जाती है आक्ट बन जाती है जब कोई किताब ये दावा करती है कि ये ईश्वरीय है, होली है पवित्र है जब कोई किताब ये दावा करती है कि इसमें जो लिखा है उत्तरकाल में सत्य है जब कोई किताब ये दावा करती है कि इससे अन्य था जो है वो सब गलत जब कोई किताब यह कहती है कि मेरी पूजा करो जब कोई किताब पूजा पाने लगती है आप तो बन जाती है दावे करने लगती है कि जो कुछ है मैं हूं यही सत्य है जिस पर श्रद्धा लाने से ही ज्ञान उपलब्ध होगा तब किताब किताब नहीं रह जाती शास्त्र बन जाती है, और शास्त्र खतरनाक सिद्ध होते हैं किताबें, किताबें तो बहुत निर्दोष है उनमें कोई खतरा नहीं तो ये जो मेरी किताबें हैं, जब तक किताबें हैं, तब तक कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर कुछ ना समझ यहाँ इकट्ठे हो गए और इनमें से किसी किताब को उन्होंने शास्त्र कह दिया तो खतरा शुरू हो जाएगा उस दिन इनको जला देना इनको एक क्षण बचने मत देना जिस दिन भी कोई इनको शास्त्र कहे क्योंकि तब ये मनुष्य को बांधने वाली हो जाती एक खलीफा सिकंदरिया पहुंचा था और सिकंदरिया के बहुत बड़े विराट पुस्तकालय में उसने आग लगवा दी थी उस पुस्तकालय में कहा जाता है संभवतः दुनिया की सर्वाधिक किताबें संग्रहित थी एक बड़ी संपदा थी वो पुस्तकें थी वहां की आग लगाने पर छह महीने तक आग बुझ नहीं सकी छह महीने तक पुस्तकालय जलता रहा जिस खलीफा ने वहां आग लगाई थी वो अपने हाथ में एक शास्त्र लेकर पहुंचा था वो कुरान लेकर पहुंचा अगर कुरान भी एक किताब होती तो उस लाइब्रेरी में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी वहाँ और किताबें थी कुरान भी एक किताब थी ये भी उन किताबों में सम्मिलित हो सकती थी लेकिन कुरान था एक साथ लाइब्रेरी में कोई शास्त्र नहीं था क्योंकि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को नहीं मानता दूसरे शास्त्र के प्रति बड़ा ईर् होता है क्योंकि शास्त्र हो सकता है एक पच्चीस दावे सही हो सकते एक ही दावा सही हो सकता है उस खलीफा ने जाके उस पुस्तकालय के अध्यक्ष को कहा था एक हाथ में कुरान लेकर और एक हाथ में मसाल उसने तो कहा था कि मैं ये पूछने आया हूं कि कुरान में जो कुछ लिखा है तुम्हारे इस पुस्तकालय में जो किताबें हैं क्या उनमें भी वही लिखा है जो कुरान में लिखा है अगर वही लिखा है तो इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं कुरान काफी है कुरान पर्याप्त है अगर वही बातें लिखी हैं, तो इतना यहाँ इतना उपद्रव मचाने की क्या जरूरत और अगर तुम्हारी इन किताबों में ऐसी बातें भी लिखी हैं जो कुरान में नहीं है तब तो इस पुस्तकालय को एक क्षण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कुरान के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब गलत है सत्य तो कुरान है तो उस खलीफाने का दोनों हालत में तुम्हारा उत्तर चाहे कुछ भी हो मैं आग लगाने आया हूं चाहे तुम कहो कि इनमें भी वही बातें लिखी जो कुरान में तब मैं कहूंगा कि फिजूल हैं ये किताबें और अगर तुम कहो कि इनमें ऐसी बातें भी हैं जो कुरान में नहीं तो मैं कहूंगा खतरनाक है ये किताबें इनको इसी वक्त जला देना जरूरी उसने एक हाथ में कुरान को नमस्कार करके और उस पुस्तकालय में आग लगा दी ये कुरान शास्त्र था अगर किताब होती तो इस पुस्तकालय में आग नहीं लग सकती थी मैंने किताबों के विरोध में कुछ भी नहीं कहा है जो कहा है शास्त्र के विरोध में कहा है शास्त्र किताब नहीं है पागल हो गई किताब है एक साधारण आदमी एक आदमी और फिर एक आदमी पागल हो जाए और कहने लगे मैं ईश्वर हूँ परमेश्वर हूँ सर्वज्ञ हूँ केवली हूँ तीर्थंकर हूँ अवतार हूँ ईश्वर का पुत्र हूँ ये आदमी पागल हो गया। ये आदमी जितना ज्ञान से भरता उतना भूल जाता कि मैं हूँ इसके तो दावे और बड़े हो गए की मैं मनुष्य नहीं मैं ईश्वर हूँ ये ईश्वर के जितने निकट पहुंचता उतना विलीन हो जाता इससे कोई पूछता कि तुम हो तो शायद ये कहता कि मैं तो बहुत खोजता हूं लेकिन पाता नहीं की कहा लेकिन ये तो कहने लगा मैं ईश्वर हूं और इतना ही कहे तो ठीक है ये भी कहता है तो और अगर कोई कहता हो कि मैं ईश्वर इस हूं तो वो झूठ कहता है एक मुसलमान राजधानी में एक आदमी ने आके घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूँ उसे पकड़ लिया गया उस पाकिस्तान ने उसे कैद में बंद करवा दिया 24 घंटे बाद उसके पास गया और उससे कहा स्मरण रखो मोहम्मद के बाद अब कोई पैगंबर नहीं इस तरह की बातें कहोगे तो मौत के सिवाय और कोई सजा नहीं होगी चौबीस घंटे में कुछ अकल आई उससे बहुत कोड़े मारे गए थे टीटा गया था भूखा रखा गया लहू लुहान कर दिया था चमड़ी कट गई थी वो बना था एक खम्बे से होश आया हो माफी मांग लो तो छूट सकते हो वो पैगंबर हंसा और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं जब परमात्मा ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें पैगंबर बना के भेज रहा हूँ उसने मुझे ये भी कहा था की पैगम्बरों पर मुसीबतें आती है तो मुसीबतें आनी शुरू हो गई इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं पैगंबर नहीं हूँ इससे तो यह बिल्कुल सिद्ध होता है कि मैं पैगंबर हूं, क्योंकि हमेशा पैगम्बरों पर मुसीबतें आती है पत्थर मारे जाते चोटें की जाती है। ये बात वो कह ही रहा था कि पीछे शिक्षो में बंद एक आदमी चिल्लाया कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है इस आदमी को एक महीने पहले बंद किया गया था सुल्तान ने पूछा कि कैसे तुम कहते हो झूठ बोल रहा है उस आदमी ने कहा आप भूल गए मैं खुद परमात्मा हूँ मोहम्मद के बाद मैंने किसी को भेजे नहीं यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो परमात्मा के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे एक महीने पहले कहा बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है कि पैगम्बर मैंने इसको कभी पैगम्बर बनाया ही नहीं मोहम्मद के बाद मैंने किसी को बनाया ही नहीं अब इनको हम जानते हैं इनका इलाज होना चाहिए आदमी पागल हो गए इनके अहंकार ने अंतिम घोषणा कर दी इनका अहंकार फूल के अंतिम गुब्बारा बन गया अब ये विक्षिप्त स्थिति की अंतिम सीमा पर है जब आदमी पागल होते हैं तो वे पैदम्बर होने के दावे शुरू कर देते हैं और जब किताबें पागल हो जाती हैं भक्तों के कारण तो वे शास्त्र बन जाती हैं शास्त्र के तो मैंने जो कुछ कहा जरूर कहा लेकिन किताब के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं कहा है गीता किताब रहे कुरान किताब रहे वेद किताब रहे बड़ा स्वागत है उनका पुस्तकालय में और सब किताबों के साथ उनको भी रैक पर जगह होगी लेकिन शास्त्र अब दुनिया में नहीं चल सकते क्योंकि शास्त्रों ने एक तरह का पागलपन पैदा किया है और शास्त्र सत्य की खोज में बाधा बन गए अपने दावों के कारण और शास्त्रों पर विश्वास की शिक्षा ने मनुष्य को जड़ता सिखा दी विचार नहीं चिंतन नहीं आस्था अंधी आस्था अंधविश्वास इसलिए मैंने कहा तो मैं फिर से कह दू ये किताबें जरूर हैं यहाँ जब तक ये हैं ठीक है जिस दिन ये किताबें न हो इनके साथ वही करना जो शास्त्रों के साथ करना उचित होता है एक साधु की अंतिम क्षण आ गया था मृत्यु का जीवन भर उसके उसके भक्त उसे पूजने वाले वाले उसकी तरफ आंख देखने वाले। उसके ने बार बार उससे कहा था कि तुम अपने जीवन के अनुभव एक किताब में लिख दो हमेशा टालता रहा था अंतिम दिन लाखों लोग इकट्ठे हुए थे उसने घोषणा कर दी थी कि आज सूरज के डूबने के साथ मैं समाप्त हो जाऊंगा हजारों लोग उसके दर्शन को आए थे सुबह ही सुबह उठ उसने कहा कि मुझसे बहुत बार कहा गया था कि मैं कोई किताब लिख दू मैंने वो किताब अंतता लिख दी और जो उसका सबसे प्यारा निकटतम मित्र था उससे उसने कहा कि ये तुम किताब संभालो इसे संभाल के रखना ये बहुत बहुमूल्य है इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है जो सत्य है ये हजारों वर्ष तक मनुष्य के लिए बड़ी ऊंची संपदा सिद्ध होगी ये कह के उसने अपने मित्र और शिष्य के हाथ में वो किताब दी लोगों ने जय जयकार किया तालियां पीटी उनकी वर्षों की आकांक्षा पूरी हो गई थी लेकिन उस शिष्य ने जिसे किताब दी गई थी किताब हाथ में लेके पास में जल्दी अंगीठी में डाल दी जक से किताब जल गई सारे लोग हैरान रह गए सारे लोग परेशान हो गए कि क्या किया इतने वर्षों की प्रार्थना के बाद किताब लिखी गई थी और खुद गुरु ने कहा संभाल के रखना और इतना आग में डाल दी लेकिन गुरु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए उस युवक को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा कि मैं खुश हूं कम से कम एक आदमी मुझे समझ रखा मैंने जीवन पर यही कहा कि किताबों से सत्य नहीं मिल सकता है अगर तुम किताब को संभाल कर रख लेते तुम्हें दुखी मरता मैं सोचता एक भी आदमी मुझे नहीं समझा तुमने आग में डाल दी बात तुमने किताब आग में फेंक दी मैं बहुत आनंदित हूँ इस अंतिम क्षण में और अखिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि उस किताब में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि सत्य लिखा नहीं जा सकता है वो तो किताब कोरी थी अगर तुम बचा भी देते तो कोई खतरा नहीं हो सकता था वो किताब शास्त्र नहीं बन सकती थी लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि वो गुरु गलती में भी हो सकता था क्यूँकी भक्त ऐसे है कि किताब खोल कर कभी देखते नहीं उसने लिखा क्या वो गुरु गलती में भी हो सकता था हो सकता था वो किताब भी शास्त्र बन जाती उसकी भी पूजा चलती और घोषणा चलती की कि हमारे किताब में सबसे बड़ा सत्य है झगड़े चलते हत्याए हो जाती और शायद ये भी हो सकता था कोई खोल कर देखते नहीं कि वहाँ कोरे पन्ने वहाँ कुछ भी नहीं है और अगर आप कोई भी शास्त्र खोल के देखेंगे तो पाएंगे वहाँ भी कोरे पन्ने हैं, वहाँ भी कुछ नहीं कोई सत्य वहाँ नहीं है स्याही के दब्बों से थोड़ी सत्य मिल सकता है कागज के पन्नों पर थोड़ी सत्य लिखा जा सकता है सत्य तो जीवन तो अनुभूति है जो अपने हृदय के द्वार खोलता है उसे उपलब्ध होता है कागजों पर आंखें गड़ा लेने से नहीं बल्कि जीवन में आंखें खोलने से तो अगर पूछते ही हो कि क्या कोई भी शास्त्र नहीं है एक भी सभी किताबें हैं संत तो में इतना आपको जरूर कहूंगा एक शास्त्र है लेकिन वो कोई किताब नहीं है जितनी किताबें हैं उनमें कोई भी शास्त्र नहीं है एक शास्त्र है लेकिन वो कोई किताब नहीं है और वो शास्त्र किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है वो ये जो सब तरफ फैला हुआ जीवन है ये जरूर परमात्मा का शास्त्र है जो इसे पढ़ने में समर्थ हो जाते है वे जरूर सत्य को उपलब्ध होते हैं लेकिन इस शास्त्र को पढ़ने के रास्ते बड़े अलग हैं उन रास्तों से जो स्कूल में पढ़ने के सिखाए जाते हैं। स्कूल में तो किताब ही पढ़ने का रास्ता सिखाया जा सकता है शास्त्र पढ़ने का नहीं शास्त्र पढ़ने का इस शास्त्र को जो परमात्मा का है चारों तरफ मौजूद इसको पढ़ने का कोई और ही रास्ता है उसी रास्ते के संबंध में कोई कोई झलक हमें ख्याल में आ जाए उसी तरफ कोई इशारा हमें दिखाई पड़ जाए उसी तरफ कोई ध्वनि हमें सुनाई पड़ जाए इसलिए हम यहाँ इकट्ठे भी हुए ऐसे में शास्त्रों के विरोध में बोलता हूँ बोल रहा हूँ लेकिन अगर आप मुझे समझेंगे तो मैं परमात्मा के शास्त्र के बहुत पक्ष में हूँ और उसके पक्ष में हूं इसलिए आदमियों की किसी भी किताब को शास्त्र का औधा नहीं देना चाहता हूं आदमी की कोई भी किताब जब शास्त्र बनती है तो परमात्मा के शास्त्र की खोज बंद हो जाती है फिर उस तरफ हमारी आंखें नहीं उठती फिर यही किताब दीवार बन जाती है हम इसको ही शास्त्र समझ लेते हैं और रुक जाते तो अगर शास्त्र ही पढ़ना हो प्रभु का तो आदमी के सब शास्त्र बीच में बाधा है ये जान लेना जरूरी और आंखें उनसे मुक्त हो जानी चाहिए तो ही आर शास्त्र की तरफ उस सत्य की तरफ उठ सकती और वो शास्त्र बड़ा अजीब है वो पत्ते पर भी लिखा है हवाओं में भी बादलों में भी चांदारों में भी आदमी की आंखों में भी लेकिन आदमी की आंखें बहुत झूठी हो गई हैं, शायद वहां पढ़ा ना जा सके मैंने सुना है एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपने सेक्रेटरी के लिए चुनाव कर रहा था उसने अनेक लोगों को बुलाया हुआ था उनका इंटरव्यू ले रहा था एक बहुत योग्य युवक उसे दिखाई पड़ा पच्चीसों युवक आए थे एक युवक बहुत योग मालूम पड़ता था सोचा उसने इसको चुन ले, लेकिन चुनने के पहले उसने एक परीक्षा लेनी चाहिए उसने उस युवक से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा इन 25 युवकों में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा योग मालूम पड़े हो लेकिन एक शर्त एक परीक्षा पहले और वो परीक्षा ये मेरी दो आखों में एक आंख नकली और एक असली क्या तुम पहचान के बता सकते हो कौन सी नकली है और कौन सी असली है? उस युवक ने आंखों को थोड़ी देर गौर से देखा और फिर कहा आपकी बाई वो राजनीतिक हैरान हुआ उसने कहा तुमने पहचाना कैसे उसने कहा आपकी बाई आँख असली है राजनीतिक पूछा तुमने पहचाना कैसे उसने कहा आपकी दाई आख जो की नकली है उसमें थोड़ी सहानुभूति दिखाई पड़ती है असली आंख में तो आपके सहानुभूति हो ही नहीं सकती इतना मैं भी समझता हूँ तो जिस आंख में सहानुभूति दिखाई पड़ती उसको मैंने नकली समझ लिया और जिसमें कोई सहानुभूति नहीं दिखाई पड़ती उसको मैंने असली समझ लिया ऐसी नाप जोक करके मैंने बताया कि आपकी बाई आसली बाई आख असली थी आदमी तो हो सकता है उसकी आंख में ना भी दिखाई पड़े फिर जितना पंडित हो जितना बड़े पद पर हो जितना बड़ा ज्ञानी हो जितना बड़ा सन्यासी हो उतना ही उसकी आंख में दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाएगा लेकिन हो सकता है सीधे साधे सरल लोग विनम्र लोग जो कुछ भी नहीं है जो नो बडी है उनकी आंखों में शायद परमात्मा की किताब का अभी भी कोई अंश आपको दिखाई पड़ जाए लेकिन उतना सवाल किसी की आंख में दिखाई पड़ने का नहीं पहले तो आपकी आंख देखने वाली होनी चाहिए नहीं तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा जिनके पास देखने की आंख होती है उन्हें तो न मालूम कैसी चीजों में क्या दिखाई पड़ जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक वृक्ष से सूखा पत्ता गिरता हो और उनका जीवन बदल जाता है मत की फूट जाए और उनका जीवन बदल जाता है मैंने सुना एक युवा सत्य की खोज में था और मालूम कहां कहां भटका और एक दिन पतझड़ होती थी और गत से सूखे पत्ते गिर रहे थे और हवाएं उन पत्तों को जगह जगह नचा रही थी पूर्व और पश्चिम और वो युवक खड़ा देख रहा था और वो ना चोटा और उसे मिल गया जिसकी वो खोज में था और बाद में जब लोग उससे पूछे तो उन्हें मिला क्या उन सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखकर उसने कहा सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखकर मुझे मेरे संबंध में सारी समझ आ गई मुझे दिखाई पड़ा मैं भी एक पत्ते से ज्यादा कहा जिसे हवाएं पूरब ले जाती हैं तो पूरब जाता पश्चिम ले जाती तो पश्चिम जाता और तब से मैं एक सूखा पत्ता ही हो गया अब मेरा कोई रेसिस्टेंस नहीं है अब जीवन के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं जीवन जहां ले जाता है मैं चला जाता हूं और जिस दिन से मैंने अपना विरोध छोड़ दिया है जीवन से उसी दिन से मेरे जीवन का सारा दुख विलीन हो गया अब मैं जानता हूं कि मैं दुखी था अपने कारण क्योंकि मैं था अब मैं सूखे पत्ते की तरह हूँ हवाएं जहां ले जाती चला जाता हूँ हवाएं नहीं ले जाती तो वही पड़ा रह जाता हूँ हवाएं आकाश में उठा लेती हैं तो आकाश में उड़ जाता हूँ हवाएं नीचे गिरा देतीं तो नीचे गिर जाता हूँ अब मेरा अपना कोई होना नहीं है अब मैं नहीं हूँ अब हवाएं हैं। मैं एक सूखा पत्ता हूँ लेकिन ये मुझे एक सूखे पत्ते से ही दिखाई पड़ा था देखने वाली आँख की तो दिखाई पड़ गया नहीं तो सूखे पत्ते इस में कितने नहीं और आपके पैरों के नीचे कितने नई आके कुचल जाते होंगे और आपकी आंखों के सामने कितने नई वृक्षों से गिर जाते होंगे लेकिन सूखे पत्ते क्या करेंगे अगर सूखे पत्ते कुछ करते होते तो बड़ी आसान बात थी हम हर गांव में एक वृक्ष लगा लेते और उसमें से सूखे पत्ते टपकाते रहते और गांव में जो भी निकलता ज्ञान को उपलब्ध हो जाता नहीं लेकिन सूखे पत्ते में हम तभी देख पाएंगे जब हम देखने में समर्थे एक युवक सत्य की खोज पर था बहुत घूमा बहुत भटका था एक दिन कुएं से पानी भर के आ रहा था दोनों कंधे पर लकड़ी डालकर दो मटकियां बांधी हुई थी लकड़ी छूट गई मटकी फूट गई, पानी बह गया वो ना छूटा लोगों ने पीछे पूछा तुम्हें क्या हो गया उसने कहा मटकी क्या फूटी मैं ही फूट गया मटकी के फूटने के क्षण में मुझे दिखाई पड़ा अरे मटकी में जो पानी था वो भी सागर का था लेकिन मटकी रोके थी मटकी फूट गई पानी बह गया और एक हो गया उससे जिससे वो एक था केवल बीच में एक मिट्टी की दीवार थी उसी दिन मेरे मन की मटकी फूट गई और अब तो मेरा भीतर जो है वो सागर से मिल गया जो सबका सागर है अब मैं नहीं हूँ अब परमात्मा ही है लेकिन मटकी फूटने से घर में रोज मटकी फूट जाती घर घर में मटकी फूटती रहती लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई पड़ता देखने वाली आख चाहिए तो कहीं भी दिखाई पड़ जाता है एक वृद्ध एक घर के द्वार से निकलता था सुबह घूमने निकला था उस वृद्ध का बचपन का नाम ही बुढ़ापे तक चलता आया था उसे सभी लोग बूढ़ा हो गया था तो भी राजा बाबू ही कहते थे घूमने निकला था एक झोपड़े के भीतर सूरज उग रहा था बाहर कोई माँ अपने बेटे को या अपने देवर को या किसी को उठाती होगी और भीतर कह रही थी कि राजा बाबू उठो कब तक सोए रहोगे और ये राजा बाबू जो बाहर घूमने निकले थे वो धमके खड़े हो गए उन्हें सुनाई पड़ा राजा बाबू उठो कब तक सोए रहोगे वो वापस लौट पड़े घर आते उन्होंने कहा मैं दूसरा आदमी हो गया अब राजा बाबू सोए नहीं रह सकते मैं उठ गया मुझे एक जगह बात सुनाई पड़ी और मैं बदल गया उस स्त्री को पता भी नहीं होगा कि बाहर भी कोई मौजूद था उसे ख्याल भी नहीं होगा कि उसने जो कहा था उसके राजा बाबू तो शायद सो ही रहे होंगे क्योंकि राजा बाबू जिनको हम कहते हैं वो जल्दी नहीं उठते लेकिन बाहर एक आदमी जाग गया होगा इसकी कल्पना भी नहीं थी हम भी उस घर के सामने से निकल सकते है घर घर में और राजा बाबुओं को उठाती रहती है लेकिन हमको शायद ही वो बात सुनाई पड़े जीवन में तो सब कुछ है आख हमारे पास होनी चाहिए वो आंख ध्यान से उपलब्ध होती ध्यान ही उस आंख का दूसरा नाम शांत क्षणों में मौन क्षणों में साइलेंस में वो आंख उपलब्ध होती थोड़ी सी बातें उस आख यानी ध्यान के संबंध में और फिर उसके बाद हम ध्यान को बैठेंगे ध्यान के संबंध में दो तीन छोटी सी बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है एक तो क्योंकि ध्यान ही आख है और उस ध्यान से ही परमात्मा का शास्त्र पढ़ा जा सकता है और उस ध्यान से ही जीवन के जो छिटे हुए रहस्य वे अनुभव में आ सकते हैं तो ध्यान को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि ध्यान क्या है ध्यान को समझने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ध्यान के संबंध हमारी बहुत सी धारणाएं विधारणाएं रोक देती है, समझ नहीं पाते कि ध्यान क्या है ध्यान के संबंध में एक तो निरंतर हजारों वर्षों से ये ख्याल बना हुआ है कि ध्यान कोई इफर्ट है कोई प्रयत्न है कोई चेष्टा है कोई बहुत चेष्टा करनी है ध्यान के लिए ध्यान चेष्टा नहीं है बल्कि ध्यान चित्त की बड़ी निश्चे बड़ी एफर्टलेस बड़ी प्रतन रहित अवस्था और दशा है जितना ज्यादा चेष्टा करेंगे उतना ही ध्यान मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चेष्टा में आपका चित्त तन जाएगा खिंच जाएगा तनाव से बेचैन हो जाएगा और जो चित्त बेचैन है वो ध्यान में नहीं जा सकता ध्यान तो के संबंध में पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि ध्यान है एफर्टलेसनेस समत प्रयास रहितता, कोई प्रयास नहीं है ध्यान कि आप बैठे हैं आंख बंद करके प्राणायाम करके दबा रहे हैं खुद के चित्त को खींच रहे हैं ला रहे हैं यहाँ से वहां किस पर लगा रहे हैं उस पर लगा रहे हैं ये सब ध्यान नहीं है ये होगा व्यायाम इस ध्यान का कोई संबंध नहीं कोई कसरत करनी हो तो बात अलग है ये कसरत है इस तरह का जो ध्यान है मेरी दृष्टि में ध्यान तो एक विश्राम टोटल रिलैक्सेशन है चित्त इतना निस्क्रिय इतना अक्रिय इतना निश्चिट की जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है जैसे कोई झील चुपचाप सोई है और उस चुपचाप सोई झील में चांद का प्रतिबिंब बन रहा है रिफ्लेक्शन बन रहा है ऐसा ही चित्त जब एक झील की तरह चांद चुपचाप सोया है चुपचाप मौन पड़ा है तब तब चित्र दर्पण बन जाता है और उसमें जीवन का जो शास्त्र है परमात्मा का जो शास्त्र है वो प्रतिफलित होने लगता है उसके प्रतिबिंब बनने लगते हैं। तो ध्यान के लिए पहली तो बात है कि हम प्रयास न करें हमारा जीवन तो सब प्रयास है हम जो भी करते हैं प्रयास से ही करते हैं। अब प्रयास का हमें कोई पता ही नहीं कोई ख्याल नहीं वो हमारे जीवन का अनुभव ही नहीं लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रयास से नहीं आती जैसे आपके परिचय में एक चीज है नींद नींद प्रयास से नहीं आती अगर आप कोशिश करें नींद लाने की तो आपकी कोशिश से नींद नहीं आने देगी। करें कोशिश करके देखें किसी दिन नींद लाने की कोशिश करके देखे करबट बदले ज मंत्र पढ़े कुछ और करें, कुछ देवी देवताओं का स्मरण करें, और नींद लाने की कोशिश करें, उठें, बैठें, दौड़े नींद लाने की कोशिश करें। आप जितनी कोशिश करेंगे नींद उतनी दूर हो जाएगी जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी होती है उनको असल में पता ही नहीं उनको नींद ना आने की बीमारी नहीं है उनको नींद लाने की बीमारी नींद लाने की जो कोशिश में पड़ गए हैं तो चक्कर खड़ा कर लिया है अब नींद उन्हें नहीं आ सकती नींद ना आने की बीमारी किसी को भी नहीं है नींद लाने की बीमारी जरूर कुछ लोगों को पैदा हो जाती हो, फिर फिर नींद आनी बंद हो जाती है नींद लाने की कोशिश से नींद नहीं आ सकती क्योंकि कोशिश नींद विरोधी है अमेरिका में कोई 30 प्रतिशत लोग बिना नींद की दवाओं के नहीं सो रहे और वहां के मनोचिकित्सकों का ख्याल है कि 100 वर्ष बाद अमेरिका में एक भी आदमी स्वाभाविक रूप से सोने में समर्थ नहीं रह जाएगा एक ही शर्त ख्याल में रख अगर अमरीका या आदमी बचा सौ साल बाद तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी बेरमी के सो जाए अगर सौ साल बाद अमेरिका के उन लोगों को कहा जाएगा की जमाना ऐसा भी था कि लोग बस जाते थे सिर रखा बिस्तर पर और सो जाते थे तो क्या वे लोग विश्वास कर सकेंगे क्या वे मान सकेंगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई आदमी जाए और बस सो जाए हद हो गई ये तो हो ही नहीं सकता अभी भी जिसको नींद नहीं आती है उससे आप कहिए कि हम तो तकिए सिर रखते और सो जाते तो वो कहेगा आप क्या झूठी बातें कर रहे हैं कोई तरकीब होगी जरूर आपकी बताते रहिए क्योंकि मैं तो तकिए बहुत सिर रखता हूँ लेकिन नहीं सो पाता ध्यान भी इतनी ही सरल बात है इतनी ही सरल लेकिन प्रयास करिएगा तो बाधा पड़ जाएगी तो अभी हम जब यहाँ अभी राशि के ध्यान के लिए बैठेंगे तो एक बात ख्याल में रखिए कोई प्रयास नहीं करना है सडीले ढाले चुपचाप रह जाना है कोई चेष्टा नहीं करनी ध्यान लगाने की लाने की कोई कोशिश नहीं करनी फिर आप कहेंगे हम क्या करेंगे बस आप एक ही कृपा करें कुछ ना करें और ध्यान आना शुरू हो जाएगा लेकिन ये काम बड़ा कठिन है अगर करने का होता तो आप कर देते चाहे वो कितनी कठिन होता लेकिन ना करने का काम बड़ा कठिन है क्योंकि हमारी पकड़ में नहीं आता कि हम क्या करें और ना करने की हमारी कोई आदत नहीं है कि हम खाली बैठ जाए और कुछ ना करें हम कहेंगे कुछ तो बताइए राम राम जपे माला दे दीजिए कुछ बताइए हम कुछ करें मेरे पास रोज लोग आते हैं वे कहते हैं सब ठीक है लेकिन आप कुछ तो बता दीजिए कि हम करें करने जैसा कुछ बता दीजिए तो फिर सब ठीक हो जाए अब कठिनाई ये है कि जैसे आपने करना शुरू किया आप ध्यान के बाहर हो गए करना यानी ध्यान के बाहर हो जाना न करना नो एक्शन यानी ध्यान में हो जाना न करने की सारी